अध्याय दो तीन रातों के बाद बूढ़े मेजर ने नींद में ही शांतिपूर्ण आखिरी सांस ले ली फलों के बगीचे के एक कोने में उसे दफना दिया गया यह बात मार्च महीने की शुरू की है अगले तीन महीनों में खूब गुप्त सभाएं हुई मेजर के भाषण से ज्यादा बुद्धिजीवी जानवरों को जिंदगी के एकदम नए पहलू के बारे में सोचने का मौका मिला उन्हें नहीं पता था कि मेजर द्वारा बताया हुआ विद्रोह भविष्य में कब होगा उन्हें ऐसा कारण भी सोचने में नहीं आया जिससे पता चल सके कि विद्रोह उनके जीवन काल में ही होगा लेकिन उन्हें साफ दिख रहा था कि उस विद्रोह के लिए उन लोगों को आज से ही तैयारी करनी होगी दूसरों को पढ़ाने और संगठित करने का जिम्मा सुवरों पर आया जिन्हें आम राय में जानवरों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान माना जाता था सब सुअरों में दो जवान सुअर स्नोबॉल और नेपोलियन मुख्य थे जिन्हें मिस्टर जोन्स प्रजनन के व्यापार के लिए पाल रहे थे नेपोलियन एक विशाल और थोड़ा उग्र दिखने वाला बर्कशायर का सुअर था एक वही फार्म का इकलौता बर्गशायर का सुअर था जो कम बोलता था लेकिन अपना कहा मनवाने के लिए विख्यात था स्नोबॉल नेपोलियन से ज्यादा जिंदा दिल सुअर था ज्यादा बात करने वाला और ज्यादा आविष्कारी लेकिन उतना गंभीर चरित्र वाला नहीं था बाकी सब नर नरसुअर मांस के लिए थे इनमें से स्क्वीलर सबसे जाना माना और लोकप्रिय था जो एक प्यारा सा छोटा और मोटा सुअर था भरे गाल चमकती आंखें फुर्तीला और तीखी आवाज वाला स्क्वीलर एक प्रखर वक्ता था और मुश्किल विषय में बहस के वक्त वह अक्सर इधर उधर डोलते हुए अपनी पूंछ हवा में हिलाता जिससे लोग ज्यादा प्रभावित होते दूसरे लोग कहा करते थे कि स्क्वीलर काले को सफेद करने की क्षमता रखता है अर्थात उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है इन तीनों ने बूढ़े मेजर की शिक्षा को एक पूर्ण सोच की प्रणाली में संगठित किया जिसे उन्होंने पशुता का नाम दिया हफ्ते की कई रातों में जब मिस्टर जोन्स सो जाते थे खलिहान में गुप्त सभाएं होतीं, जहां पशुता के सिद्धांतों के बारे में चर्चा होती और दूसरों को इसके बारे में समझाया जाता शुरुआत में उनका सामना दूसरों की बेवकूफी और उदासीनता से हुआ कुछ जानवरों ने मिस्टर जोन्स के प्रति अपनी वफादारी की बात की जिन्हें वो मालिक कहते या कहते कि मिस्टर जोन्स हमें खाना देते हैं अगर वे चले जाएंगे तो हम भूखे मर जाएंगे दूसरे प्रश्न करते मरने के बाद क्या होगा उसकी परवाह हम क्यों करें या फिर यह विद्रोह होना ही है तो क्या फर्क पड़ता है कि अभी हम इसके लिए काम करें या नहीं सुअरों को दूसरे जानवरों को यह समझाने में बहुत मुश्किल आई कि यह हमारे पशुता के सिद्धांतों के विरुद्ध है सबसे बेवकूफी का प्रश्न सफेद घोड़ी मौली ने पूछा उसने स्नोबॉल से सबसे पहला प्रश्न किया क्या विद्रोह के बाद चीनी के मीठे ढेले मिलेंगे नहीं स्नोबॉल ने दृढ़ता से कहा इस फार्म में हमारे पास चीनी बनाने का कोई जरिया नहीं है इसके अलावा तुम्हें चीनी की कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हें जितना जौ और भूसा चाहिए उतना मिलेगा और क्या मुझे अपने बालों में फीते पहनने की इजाजत मिलेगी मौली ने पूछा स्नोबॉल ने कहा दोस्त जिन फीतों पर तुम इतनी समर्पित हो वह गुलामी की निशानी है क्या तुम नहीं समझ पा रही हो कि स्वतंत्रता फीतों से कहीं अमूल्य है मौली ने हामी भरी लेकिन अभी भी उसकी आवाज में विश्वास की कमी झलक रही थी सुअरों को इससे भी ज्यादा मुश्किल पालतू काले कौए का मोजेज के झूठ को गलत साबित करने में हुई मोजेज मिस्टर जोन्स का विशेष पालतू कौआ था जो कि एक जासूस के साथ साथ कहानी गढ़ने वाला भी था वह दावा करता था एक ऐसे रहस्यमयी देश शुगर कैंडी पहाड़ के अस्तित्व के बारे में जानता है जहां सब जानवर मरने के बाद जाते हैं मोजेज ने कहा कि वह देश आकाश में कुछ दूर बादलों के पीछे है शुगर कैंडी पहाड़ में हफ्ते के सातों दिन इतवार के होते हैं साल भर सब ऋतुओं में दूब उगी रहती है हरियाली रहती है और चीनी के ढेले और अलसी का केक झाड़ियों में उगते हैं सब जानवर मोजे से चिढ़ते थे क्योंकि वह सिर्फ कहानियां सुनाता था और कोई काम नहीं करता था लेकिन उनमें से कुछ जानवर उसकी शुगर कैंडी पहाड़ की बात पर विश्वास करने लगे और सुअरों को बहुत बहस करके उनको समझाना पड़ा कि ऐसी कोई जगह है ही नहीं उनके सबसे ज्यादा वफादार अनुयायी दो बग्घी वाले घोड़े थे बॉक्सर और क्लोवर इन दोनों को अपने बारे में सोचना बहुत मुश्किल लगता लेकिन एक बार सुअरों को अपना गुरु मान लेने के बाद जो कुछ उनसे कहा गया वह सब उन लोगों ने अच्छी तरह समझा और उनकी बातें दूसरे जानवरों तक भी सरल तर्क द्वारा पहुंचा दी हर परिस्थिति में वे खलीहान की गुप्त सभाओं में जरूर आते थे और इंग्लैंड के पशु गाने की शुरुआत करते जिससे हर सभा का समापन होता था इसकी वजह से विद्रोह बहुत जल्दी ही हासिल हो गया वह भी इतनी आसानी से जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी पिछले कुछ वर्षों से मिस्टर जोन्स एक कुशल किसान और सख्त काम लेने वाला होने के बावजूद बुरे दिनों के दौर से गुजर रहा था मुकदमे में पैसे गवाने के बाद से वह बहुत निराश हो गया था और इतना पीने लग गया था जो कि उसकी सेहत के लिए नुकसानदायक था वह दिनों तक रसोई में रखी विंडसर कुर्सी में बैठकर शराब पीता अखबार पढ़ता और कभी कभी बियर में भिगोई रोटी का टुकड़ा मोजेस को दे देता उसके आदमी आलसी और बेईमान थे खेत जंगली घास से भरे थे घरों में छतों की जरूरत थी देखभाल के अभाव में झाड़ियां बढ़ी हुई थीं और जानवर अल्पपोषित थे जून आया और घास कटने को लगभग तैयार हो गई थी मध्य ग्रीष्म की शाम को जो कि शनिवार का दिन था मिस्टर जोन्स विलिंगडन गए और वहां रेड लायन में शराब में ऐसे धुत हुए कि अगले दिन इतवार की दोपहर तक ही आ पाए आदमियों ने सुबह सुबह गायों का दूध दुहा और जानवरों को खाना खिलाने की परवाह किए बगैर खरगोश का शिकार करने जंगल में चले गए जब मिस्टर जोन्स वापस आए तब तुरंत ही अपने चेहरे के ऊपर न्यूज ऑफ द वर्ल्ड अखबार डालकर ड्राइंग रूम के सोफे में लेट कर सो गए शाम तक किसी जानवर को आहार नहीं मिला था आखिरकार जानवरों से ये सब सहन नहीं हुआ एक गाय ने अपने सींग से गोदाम का दरवाजा तोड़ा और सब जानवर डिब्बे में रखे आहार पर टूट पड़े उसी समय मिस्टर जोन्स की नींद टूटी दूसरे ही क्षण मिस्टर जोन्स और उसके चार आदमी चारों तरफ चाबुक चलाते हुए गोदाम में घुस गए भूखे जानवरों के लिए ये सब कुछ जरा ज्यादा ही था और वे इसको सहन नहीं कर सके एक होकर जबकि इस तरह की कुछ भी मनसूबा या योजना ना थी सब ने उन अत्याचारियों पर धावा बोल दिया अचानक ही मिस्टर जोन्स और साथियों को चारों तरफ से ठोकर और दुलत्तियां पड़ने लगी परिस्थिति उनके नियंत्रण से बाहर निकल चुकी थी उन लोगों ने जानवरों का ऐसा व्यवहार पहले कभी नहीं देखा था और जानवरों में इस तरह का विद्रोह जिन्हें वह अभी तक मारते और उत्पीड़ित करते थे उनकी ऐसी प्रतिक्रिया देखकर वह इतना डर गए ये सब उनकी समझ से परे था कुछ पल अपना बचाव करने के बाद उन्होंने अपने को बचाने की कोशिश छोड़ दी और उल्टे पैर वापस जाने लगे एक मिनट बाद ही पांचों बैलगाड़ी वाले रास्ते की तरफ भागे जो मुख्य मार्ग को जाता था फिर वे पूरी ताकत से भागने लगे विजयी होकर सब जानवर दौड़ते हुए उनका पीछा कर रहे थे मिसिस जोन्स ने अपने सोने के कमरे की खिड़की से ये सब जो हो रहा था देखा और जल्दी से गलीचे के एक बैग में अपना कुछ सामान रखकर दूसरे रास्ते से फार्म से बाहर निकल गई मोजेज अपनी जगह से उठकर उनके पीछे जोर जोर से कांव कांव करते हुए भागा इस बीच जानवरों ने मिस्टर जोन्स और उसके आदमियों को फार्म के बाहर मुख्य मार्ग तक खदेड़ा और फार्म के पांचों फाटक अंदर से बंद कर दिए और इससे पहले कि पता चलता कि क्या हो रहा है विद्रोह सफलतापूर्वक पूरा भी हो गया था जोन्स को निकाल दिया गया था और मैन फार्म अब उनका था शुरू शुरू के कुछ क्षणों तक जानवरों को अपने अच्छे भाग्य पर विश्वास ही नहीं हुआ सबसे पहले तो उन्होंने फार्म की पूरी चहार के चारों तरफ दौड़ दौड़ कर निरीक्षण किया कि कहीं कोई आदमी तो नहीं छुपाए फिर उन लोगों ने वापस दौड़कर फार्म के सब भवनों पर से जोन्स के घृणित राज की सब निशानियां मिटा दी अस्तबल के आखिर में बने कवच कमरे को तोड़कर खोला गया फलक बरसा नथुनी कुत्ते की जंजीर क्रूर चाकू जिससे मिस्टर जोन्स सुअरों और भेड़ों को काटकर कुएं में फेंकते थे लगाम कवच काठी आंख का पर्दा अपमानजनक नाक का मुसक सबको अहाते में जलती आग पर झोंक दिया गया साथ ही चाबुक को भी सब जानवर खुशी के मारे झूमने लगे जब उन्होंने चाबुकों को आग में जलते देखा स्नोबॉल ने आग में वह सब फीते भी फेंक दिए जो कि बाजार में जाते समय घोड़ों के गर्दन के बाल और पूछ में बांधे जाते थे उसने कहा फीते को ऐसे कपड़ों का स्वरूप माना जाना चाहिए जो मनुष्य होने का द्योतक है सब जानवरों को नग्न होना चाहिए जब बॉक्सर ने यह सुना तो वह भी अपनी छोटी टोपी लेकर आया जिसे वह गर्मियों में मक्खियां भगाने के लिए अपने कानों पर पहनता था और बाकी सामानों की तरह उसने उसे भी आग में झोंक दिया थोड़े समय में ही जानवरों ने वे सब वस्तुएं नष्ट कर दीं जो उन्हें मिस्टर जोन्स की याद दिलाते थे फिर नेपोलियन उन सबको गोदाम के पास ले गया और सब को भुट्टों का दुगना आहार दिया और कुत्तों को दो बिस्कुट उसके बाद उन सब ने इंग्लैंड के पशु गाने को सात बार लगातार गाया और फिर रात के लिए तैयारी करके ऐसे सोए जैसा पहले कभी नहीं सोए थे लेकिन सुबह पहले की तरह ही उठे और अचानक ही कल की शानदार घटना को याद करके सब एक साथ हरे घास से भरे मैदान की तरफ भागे मैदान में थोड़ा आगे जाने पर एक ऐसा स्थान था जहां से सारा फार्म दिख सकता था सब जानवरों ने उस चोटी पर पहुंचकर सुबह की साफ रोशनी में चारों तरफ देखा हां ये उनका है वह सब कुछ जहां तक वो देख सकते हैं हर शोन माद में वे गोल गोल घूमने लगे और खुशी से हवा में उछल उछल छलांगे मारने लगे ओस में लुढ़कने लगे गर्मी की नरम हरी मीठी घास मुंह से काटने लगे खुरों से काली मिट्टी निकालते और उसकी सौंधी खुशबू का आनंद लेते इसके बाद उन्होंने पूरे फार्म का सर्वेक्षण किया और खेतिहार भूमि चरागाह बगीचे पोखर और झुरमुट को देखकर विस्मय से भर गए ऐसा लग रहा था जैसे ये सब उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था और अब भी उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब उनका है फिर वे सब वापस फार्म के भवनों की तरफ गए और चुपचाप फार्म भवन के दरवाजे के सामने रुक गए यह भी उनका था लेकिन अंदर जाने में उनको डर लग रहा था कुछ क्षण बाद स्नोबॉल और नेपोलियन ने अपने कंधों से दरवाजे को धक्के देकर खोला और सब जानवर पंक्तिबद्ध होकर अंदर आए पूरी हिफाजत के साथ संभल संभल कर चलते हुए अंदर आए उन्हें डर था कि कुछ उलट पुलट ना हो जाए पंजों के बल चलते हुए वे एक कमरे से दूसरे कमरे गए फुसफुसाते हुए उन्हें ऊंचा बोलने में भी डर लग रहा था अविश्वसनीय समृद्धि को देखकर अचंभित थे कोमल पंखों से भरे गद्दे देखने वाला दर्पण घोड़े के बाल वाला सोफा ब्रूसल का गलीचा ताक में रखा महारानी विक्टोरिया का मुद्रित चित्र नीचे उतरते वक्त उन्हें पता चला कि मौली गायब है ऊपर जाने पर उन्होंने देखा कि वो घर के सबसे अच्छे सोने के कमरे में ही रह गई थी उसने मिसिस जोन्स के श्रृंगार पटल से नीले रंग का फीता ले लिया था और उसको अपने कंधों में रखकर अपने को दर्पण में बेवकूफों की तरह निहार रही थी दूसरों ने उसकी तीखी आलोचना की और बाहर चले गए रसोई में टंगे सुअरों के मांस को दफनाने के लिए बाहर ले आए और स्टोर में रखी बियर के कैन को बॉक्सर के खुरों से ठोकर लगाने के अलावा घर का कुछ भी नहीं छुआ गया सर्वसम्मति से संकल्प लिया गया कि फार्म हाउस को एक संग्रहालय की तरह सुरक्षित रखा जाएगा सबने फैसला लिया कि कोई जानवर यहां नहीं रहेगा जानवरों ने सुबह का नाश्ता किया और स्नोबॉल और नेपोलियन ने फिर सब को साथ बुलाया स्नोबॉल ने कहा दोस्तों अभी साढ़े छह बजे हैं और हमारे पास पूरा दिन पड़ा है आज हम भूसे की कटाई करेंगे लेकिन एक और मुद्दा है जिसे पहले देखना बहुत जरूरी है सुअरों ने अब बताया कि वे पिछले तीन महीने से अक्षर विन्यास पुस्तिका से पढ़ना और लिखना सीख रहे थे वह पुस्तिका मिस्टर जोन्स के बच्चों की थी जिसे उन्होंने कूड़े के ढेर में फेंक दिया था नेपोलियन ने सफेद और काले रंग के डिब्बे मंगवाए और उनको लेकर मुख्य मार्ग से लगे फार्म के पांच फाटकों के पास गए फिर स्नोबॉल एक स्नोबॉल ही था जिसकी लिखावट सबसे सुंदर थी ने अपने पंजों से ब्रश को पकड़कर फाटक के ऊपरी भाग पर लिखे मैनर फार्म की जगह रंग से पशु फार्म यानी एनिमल फार्म लिख दिया आज के बाद से इस फार्म का नाम यही था इसके बाद वे वापस फार्म के भवन गए जहां स्नोबॉल और नेपोलियन ने एक सीढ़ी मंगवाई जिसे उन्होंने खलिहान की अंतिम दीवार के सहारे खड़ा कर दिया उन्होंने समझाया कि पिछले तीन महीनों की पढ़ाई के बाद उन्होंने पशुता के सिद्धांतों को संक्षिप्त कर सात मुख्य आदेशों में परिवर्तित कर दिया है ये सात आदेश अब दीवार में लिख दिए जाएंगे वे अपरिवर्तनीय कानून होंगे जिनका पालन पशु फार्म में रहने वाले सब जानवरों को हमेशा करना होगा बड़ी मुश्किल से स्नोबॉल ऊपर चढ़ा और काम पर लग गया सुअरों का सीढ़ी के ऊपर अपना संतुलन बनाना कठिन होता है स्क्वीलर रंग के डिब्बे के साथ सीढ़ी के कुछ पायदान नीचे खड़ा हो गया आदेश दीवार पर बड़े बड़े शब्दों में सफेद रंग से लिख दिए गए जिन्हें लोग उसे तीस कोस की दूरी से भी पढ़ सकें। वह इस प्रकार से थे सात आदेश एक ऐसा प्राणी जो दो पैरों पर चलता है वह दुश्मन है दो ऐसा प्राणी जो चार पैरों पर चलता है अथवा उसके पंख हैं, वह मित्र है तीन कोई भी जानवर वस्त्र नहीं पहनेगा चार कोई भी जानवर बिस्तर पर नहीं सोएगा पांच कोई भी जानवर मदिरा का सेवन नहीं करेगा छ कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर को नहीं मारेगा सात सभी जानवर एक समान हैं। यह सब बहुत साफ ढंग से लिखा गया था केवल दोस्त शब्द की जगह दोसत लिखा हुआ था गलती से आधे स की जगह पूरा स हो गया था इसके अलावा सभी शब्दों की मात्राएं सही थीं। सबकी सहूलियत के लिए स्नोबॉल ने इसे जोर जोर से पढ़कर सुनाया सब जानवरों ने सहमति देते हुए अपना सिर हिलाया और कुछ चतुर जानवरों ने इन आदेशों को कंठस्थ भी करना शुरू कर दिया रंग और ब्रश को फेंकते हुए स्नोबॉल ने कहा अब दोस्तों सूखी घास के मैदान में जाओ अब हम इस वक्त इसे अपने सम्मान की बात समझते हुए घास की कटाई मिस्टर जोन्स और उसके आदमियों से जल्दी खत्म करने का निश्चय करते हैं लेकिन इसी वक्त तीन गायों ने जो कुछ समय से बेचैन थीं राभना शुरू कर दिया चौबीस घंटे से उनका दूध नहीं दोहा गया था और उनके थन फटने की कगार पर थे कुछ सोचने के बाद सुअरों ने बाल्टियां मंगवाई और काफी निपुणता से उनका दूध दोहा उनकी टांगे काफी जल्दी इस काम के लिए अभ्यस्त हो गईं। जल्दी ही झाग और मलाई से भरी दूध की पांच बाल्टियां भर गईं, जिसे बाकी जानवर उत्सुकता से देखने लगे किसी ने पूछा इतने सारे दूध का क्या होगा एक मुर्गी बोली जोन्स कभी कभी हमारे आहार में थोड़ा सा दूध मिला देता था नेपोलियन ने बाल्टियों को अपने सामने खड़ा करके चिल्लाते हुए कहा दूध के बारे में ना सोचो दोस्तों इसको देख लिया जाएगा कटाई ज्यादा जरूरी है दोस्त स्नोबॉल इसकी अगुवाई करेगा मैं कुछ समय में आता हूं आगे बढ़ो दोस्तों सूखी घास तुम्हारा इंतजार कर रही है इसलिए सभी जानवर सूखी घास के मैदान की तरफ कटाई के लिए चल पड़े और जब शाम को वे सब वापस आए तब पूरा दूध गायब हो चुका था